द्रम कर्णेदेवा भद्रं पश्ये माक्ष स्थिर स्पष्टेद अथर् पांडु कारिका अद्वैत प्रक्रम के एकादश ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है दसवें कारिका तक यह सिद्ध किया युक्ति से भी अद्वैत सिद्ध किया जा सकता है। के आधार पर ही नहीं युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है ऐसा करके युक्ति से सिद्ध किया आकाश का दृष्टांत दे करके घट घटाकाश आदि आकाश है वो तो उपाधि के कार्य से भिन्न लग रहा है आपको घर घट को फोड़ देंगे तो घट मरता भी नहीं है पैदा भी नहीं हुआ वास्तव वही है लोग व्यवहार होता है पैदा हो गया नष्ट हो गया वास्तव तो में आकाश ही है वैसे ये जीव परमात्मा ही है। युक्ति से सिद्ध किया अब तक वेदांतियों को खाली युक्ति से सिद्ध करके रहना अच्छा नहीं लगता नैया एक तो उत्सुक हो जाते हैं किन्तु वेदांतियों को श्रुति जब तक न दे तब तक युक्ति से मात्र सिद्ध करने से वस्तु की प्रामाणिकता नहीं मानते इसलिए श्रुतियां भी देते हैं तत्व उपनिषद में कहा है और द्वितीय वृद्धारिण पंचम ब्राह्मण में मधु विद्या की चर्चा है उसमें भी अध्यात्म को एक बताया है तैत में कहा पहले सत्यम ज्ञान ब्रह्म शब्द से ब्रह्म को लिया गया ब्रह्म कहा वह ब्रह्म को वहां तस्मात वे करके फिर आत्मा लिया वही जो ब्रह्म कहा था से लेंगे ये उसी आत्मा से आत्मा साथ हो क्या चर्चा चली चलते चलते चलते इस आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए पांच कोश की चर्चा निकाली पंचकोष की चर्चा उस पंचकोष में सबसे सबको पूरे ठूल मैंने अन्नमय मैं को उसके भीतर में प्राण में दिखाया प्राणमय के भीतर में मनोमय दिखाया उसके बाद विज्ञान में दिखाया उसके बाद आनंद तो आनंदमय की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा जिसमें आनंदमय आश्रित है वो आत्मा है ऐसा लक्षित किया है तो आत्मा के बारे में तो परमात्मा की और जीवात्मा के ऐक्य दिखाया है ब्रह्म से आरम्भ किया और आत्मा में जाकर के समापन किया वैसे मधुविद्या में आएगा वृद्धागण में द्वितीय अध्याय में अगले अगले कार्य का मे बताएंगे अध्यात्म और में एक कई पर्याय बताया हुआ अध्यात्म अधिदेव अध्या को एक बताया हुआ है ये बोलना चाहते हैं श्रुति <coughs> से भी सिद्ध है ये बोलना चाहते हैं श्रुति से पहले से सिद्ध था फिर भी श्रुति देना चाह रहे हैं एक टीका में कहा था जीवस्य से अद्वितीय ब्रह्मत्व उपपत्ति अवस्तम्भे नित इसके पूर्व में दसवें कार्य का तक जो जीव जो है जीव ने ब्रह्मत्व की सिद्धि की युक्ति के सहारा लेकर उपपत्ति मान युक्ति युक्ति के उपवादन किया सिद्ध किया जीव ब्रह्म ही है सिद्ध किया भी करके कहा, देहादि के कारण तैतीय लग रहा है, तो में भिन्न नहीं रहा है।, में तैतिर है कोई अभेद में जीवात्मा परमात्मा के अभेद में तैत का तात्पर्य भी इसमें है तैतरी के जो ब्रह्मबल्य है उसका तात्पर्य इसमें है ये तात्पर्य था रसादा के तेजा आत्मा पर जीव खा संशिता तो रसाद कोश का रसाद मैंने अन्नरसमय प्राणवय को कहा अन्नरसमय कहा सार है आ, उसे ये बना हुआ इत्यादि कहा जो पुरुष अन्नर समय है इत्यादि कहा था कुश जो पांच कोष की चर्चा हुई वो व्याख्या था विशेष आख्या था विशेष रूप से व्याख्या की गई है वहाँ विस्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है चैत्रिक में तेसान परो ये जो पंच कोष की चर्चा है वहाँ उसमें सबसे पर्व क्या दिखाया जीव को दिखाया आत्मा को दिखाया ब्रह्म प्रतिष्ठा ऐसा करके लिए गए हैं जीवा, जीवाश हमने यहाँ आकाश के दृष्टांत जैसे दिया था आत्मा, आकाश आत्माश जीविता घटाधि संघात जातो ये निदर्शन। तृतीय कारिका में बोलाए थे इसे अद्वैत प्रकरण कैसे आकाश के दृष्टांत कहा गया उसी प्रकार है ये कहा ठीक है ले श्लोक तत्पना का उत्पत्तिषय है उत्पत्ति आदि आदि वर्जित अद्वस्त आत्मत्व आत्मा उत्पत्ति विनाश दोनों धर्मों से रहित है जालेते अस्त वर्धते अक्षीयतेनशतिष्भाव विक्रिया से रहित है उत्पत्तिरही उत्पत्तिरहीत रहित रही अद्व आत्मा एक आत्मा प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाणम यही दिखाने के लिए वाक्या तैतर उपन वाक्य दिखाते हैं टीका टीका में कहते हैं अक्षरा कथई रहा मनोज कारिका में छंद मिलाने के लिए कहा वास्तव में अन्नर समय इत्यादि कहा हुआ है प्राणमय प्राण अन्नर समय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय इत्यादि कहा है सबसे बाहर है है एक कोष अन्न के सहार से बनता है कोष और इसके भीतर में प्राणमय है फिर मनोमय है फिर विज्ञानमय है अनमय इत्यादि है यहाँ रस रसादि कहा कारिका में छंद मिलाने के लिए है अन्न रबसे बाहर वाला कोष अन्नर अन्न का सहार है यह से बना हुआ है फिर कहा था इसको फिर भीतर वाले को प्राण में कहा आदि से लेना है मनोमय विज्ञान में, में कोष की चर्चा है वास्तव में कोष नहीं है ये कोष का काम करते हैं कोष छिपाने का काम करता है उसी प्रकार ये छिपा रहे आत्मा को छिपाने वाले पांच है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक होकर के पांच परगोटे पड़े हुए है सबसे भीतर आत्मा है उसको आनंदमय ने ढक दिया आनंदमय को ढक रखा है विज्ञानमय ने विज्ञानमय को ढका हुआ है मनोभय ने मनोमय को ढका प्राणमय ने प्राणमय को ढका अन्नमय ऐसा कोष कोषा युवक कोशा अशिया जैसे अशिया का कोष होते हैं तलवार का कोष होते हैं तलवार को छिपाते हैं उसी प्रकार ये पांचों मानी इतने मजबूत तलवार को छिपाने वाला तो एक ही कोष है यहाँ तो पांच ने पांच वगैरह के छिपा रखे है कोषाव कोशा से आदि उत्तर-उत्तर से अपेक्षा बहिर्भाव उत्तर उत्तर की अपेक्षा बाहर बाहर वाले हैं प्राणमय कोष की अपेक्षा बाहर है कौन अन्नमय और मनोवय की अपेक्षा प्राणमय बाहर है और विज्ञानमय की अपेक्षा मनोमय बाहर है और आनंदमय की अपेक्षा विज्ञानमय बाहर है और उस आत्मा की अपेक्षा आनंदमय भी बाहर है उत्तर उत्तर की अपेक्षा जैसे चर्चा चलिए अन्नवय से आरंभ करके आगे बढ़ रहे हैं पूर्वपूर्व वाले बाहर होते हैं उत्तर उत्तर अपेक्षाया आत्मा को देखते हुए आनंद में बाहर है आनंद में देखते हुए विज्ञान में बाहर है विज्ञान में देखते हुए मनोमय बाहर है मनोमय को देखते हुए प्राणमय बाहर उसकी अपेक्षा छोल सरी बाहर है अन्य बाहर है उत्तर उत्तर से उत्तर उत्तर की अपेक्षा से तैग्री परिषद में जैसी चर्चा सबसे पहले अन्नमय है, फिर प्राणमय इत्यादि तो आगे आगे आने वाली क्वेश्चन तो पहले पहले वाले बाहर है तो इसलिए पहले पहले वाले की चर्चा करते गए बाहर होने से कहा विस्पष्ट आख्याता व्याख्याता था, था। तै तरीके कहा तै तरीके स कहा वहां भी तीन बल्ली शिक्षा बल्ली ब्रह्मबल्ली भ्रगुबल ब्रह्मबल्ली की बात है तैतरीय शाखो परिषद ब्रह्मबलियां कहा तैतरीय शाखा वाली जो उपनिषद है उसके भी तीन बलियों में से ब्रह्मबल्ली में चर्चा है कोशों की चर्चा है तेसाम कोशान आत्मा इन सभी कोशों का आत्मा ये पर आत्मा है माने उसी में आश्रित है सारे के सारे पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर में आश्रित दिखाते हैं तेर ऐसा पूर्ण तेर ऐसा पूर्व ऐसा बोलते जाते हैं अन्नमय अन्नमय पूर्णाय प्राणमय प्राणमय से सड़ जाएगा तो और प्राणमय पूर्ण होगा मनोमय से अगर चेष्टा न हो प्राणमय कुछ नहीं कर सकता उसको नीचे ऊपर कराने की चेष्टा करना पड़ेगा चेष्टा मन का काम है और उसमें विज्ञान न हो तो चेष्टा नहीं कर पाएगा विज्ञान में उसके और सार होगा ऐसे चलता रहेगा केशाम कोषा नाम आत्मा इन कोषों का सबसे भीतर आत्मा है आत्मा के सहारे से आनंदमय जी रहा है और आत्मा विशिष्ट आनंदमय से विज्ञान जीवित है और उस विज्ञानमय के सहारे मनोमय जीवित है प्राणवय जीवित है प्राणमय के सहारे से अन्वय जीवित है यह सबका आत्मा स्वरूप वही है वहीं से शुरू है आत्मा से शुरू है सभी केसाम कोशा नाम आत्मा ये आत्मा पंचात कोशा आत्मंत जिस आत्मा से पांचों कोष काम कर रहे हैं आत्मवान हो रहे हैं पांचों को जिस आत्मा से ये ना आत्मना को सा पंचाबी को सा आत्मबंध है पांचों कोष वो आत्मा की सत्ता से आनंदमय मैंने अपना काम करने वाला हो गया आत्मा विशिष्ट जो आनंदमय की सत्ता से विज्ञानमय सत्तावान हो रहा है काम कर पा रहा है और वो विज्ञानमय की सत्ता से मनोमय मैंने आत्मविशिष्टा है सब सबसे भीतर आत्मा है यह ना आत्म ना पंचाबी को सा आत्मबन अंतरतम है ना सब अंतरतम आत्मा है एक के भीतर एक कहते गए सर्वेशमत अंतर अंतर अंतर अंतरतम सबसे यद्यपि प्राण में, भी भीतर है, है। है में भीतर है अंतर है अंतरतम नहीं है वो अंतर हो जाएगा अन्नमय की अपेक्षा प्राण में भीतर है अंतर होगा अंतर तम नहीं सब में सभी अंतर है किंतु सबकी अपेक्षा सबके अपेक्षा में एक अंतर होगा अंतरतम हो जाएगा वो आत्मा अमक प्रत्यय लगा दिखाया उसी के द्वारा अंतरतम जो आत्मा है सबके भीतर जो चढ़ा हुआ आत्मा है उसके द्वारा पांचों कोष आत्मा हो रखे हैं। सत्ता स्फूर्ति अपना अपना काम कर रहे हैं जीवित है, है। रज्जू को हटा देंगे तो सर्प जीवित नहीं रहेगा रज्जु के सत्ता जीवित है वो यहां भी वैसे आत्मा के सत्ता से ये चेष्टा कर रहे हैं सब कोष अपना काम कर रहे हैं और पर सत्ता में हो कुछ नहीं कर पा सही सर्वेशा जीवन निमित्त जीवक उसको ये जीव शब्द से कहा कैसा आत्मा परोजीव कहा ये पांच कोषों का आत्मा है सार है जिसमें आश्रित है पांचों कोष वो परोजीवक है जीव क्यों कहा कहते जीवन का निमित्त है इनका जीवन का निमित्त है ये पांचों कोषों का जीवित निमित्त है ये कल्पित है कल्पित का निमित्त अधिष्ठान होता है साम, सही सर्वे साम नाम सभी कोशों का जीव आत्मा है वहां जीवन निर्मित तत्वाद इनके जीवन का निमित्त वही है सर्प के जीवन का निमित्त रसी है अगर रसी ना हो सर्प का भाषण है भाज ही नहीं सकता वैसे यहां भी है इन कोषों का जीवन का निमित्त है वो अस्तित्व का निमित्त है इसलिए उसका जीव कह दिया है आप को जीव शब्द से कहा ये कह रहे कोश अव कौन है वो ये प्रश्न होगा अब उत्तर देते दे, परमा परमात्मा ब्रह्मविद आत्मोति परम से आरंभ हुआ था वाक्य ये प्रकरण जो पंचकोष के प्रकरण ब्रह्मविद आत्मोति परम आ, परमात्मा क्या ब्रह्मविद्ता परमात्मा को प्राप्त होगा प्राप्त होगा कहा सत्यम ज्ञान से आरंभ हुआ उसके से ये लेंगे यही आत्मा से आकाश पैदा हुआ ब्रह्म से अभिन्न आत्मा से यही आत्मा से मैंने यही जीव जिसको माना जा रहा है इससे आकाश पैदा हुआ आकाश से बायु इत्यादि आया आते आते कोष की चर्चा आरंभ हो गई वहां पंचकोष की चर्चा आरंभ हो गई वही है ये कहा जीवन का जीव का कोशव इतिहास कौन है वो पर था वही है परोजीव माने ये जीव परमात्मा ही है जो पर शब्द का था परमात्मा जिसको पूर्व में ब्रह्म शब्द से कहा गया था कहा, कहा? सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म उस पंक्ति में कहा गया था सत्यम काम प्रकृत यस्मादत्म स्वप्न मयादिव आकाशादिकसादादिघाता आत्मसर्जता से जिस आत्मा से कहा तस्त्म आकाश संभूत इत्यादि कहा जिस आत्मा से स्वप्न मयादिवत स्वप्न के समान जादू के समान वास्तव में कोष नहीं है ये आकाशादि भूत नहीं है वास्तव में कल्पित है जादू के समान है अथवा माया स्वप्न शोपन, माने स्वप्न के समान अथवा माया के समान स्वप्न के वस्तु सत्य नहीं होते पुस्तकाल में सत्य लगते हैं जल में एक बार मिथ्या घोषित होते हैं जादूगर जब तक दिखाता है तब तक सत्य लगता है बाद में मिथ्या घोषित होता है ऐसे ही स्वप्न मायादिवत आकाशादिक्रम रसा रहे को सक्षण साम आकाशादिक्रम से दिखाया तो आकाशादिक्रम से इनकी उत्पत्ति दिखाई पंचभूतों की उत्पत्ति आदि दिखाई है प्रसाद कोषा माना अन्नर समय आदि कोष दिखाया वो क्रम चला पहले आकाश आदि उत्पत्ति दिखाई वास्तविक नहीं है स्वप्न के समान या माया जादू के समान नहीं ऐसे कोषों को लक्षण संघाता एक कोष लक्षण तो संघात शरीर को दिखाया आत्म माया विसर्जिता पहले कहा था इसको आत्म विसर्जिता करके पूर्व कार्यक्रम कहा था अभी संघाता शुक्रवत सर्वे आत्माया विसर्जिता बोला का था उत्तर कहा स आत्मा अस्माभी तथा उस आत्मा को हमने आकाश के दृष्टांत देकर प्रकाशित किया है हमने हमने माने गौरव भाष्यकार बोल रहे हैं हमने वह प्रकाशित किया है आकाश का दृष्टांत दिया आत्मा है आकाश वजी बहिर्टाशूत घटाधि संघातर जातो येतन निदर्शन उत्पत्ति में यही मानना है जैसे घटाकाश उत्पन्न हुआ कहते हैं उत्पन्न होता नहीं है वैसे जीव उत्पन्न हुआ कहते हैं। उत्पन होता नहीं ऐसे कहा, कहा, कहा। प्रकाशित आत्मा हयाकाश इत्यादि श्लोक है इत्यादि कार्यक्रम कहा हमने उसके प्रकाशन दिया यहाँ उसी आत्मा की चर्चा कीजिए तैत में सत्यम ज्ञान ब्रह्म लेकर के आत्मा में पहुंचाए थे हमने आत्मा आकाश इत्यादि करके कहा न तार्किक परिकल्पित आत्मा पुरुष बुद्धि प्रमाण हमने ऐसा आत्मा को हमने नहीं बताया तार्किक बुद्धि तार्किक का जो ज्ञान तार्किक परिकल्पित जो पुरुष बुद्धि तार्किक द्वारा परिकल्पित आत्मा बद ऐसा आत्मा वो कैसे है आत्मा कैसे होती पुरुष बुद्धि प्रमाण से पुरुष के जो ज्ञान बुद्धि माने ज्ञान जो ज्ञान होगा उसका जो प्रमाण होगा प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षादी सीधा को आत्मा मानते हैं वो आत्मा प्रत्यक्ष होता है ना न्याय मन से प्रत्यक्ष होता है आत्मा का ऐसा पुरुष बुद्धि का माने ज्ञान पुरुष का जो ज्ञान होना है उसका जो प्रमाण होगा प्रत्यक्ष आदि उस प्रकार की आत्मा की चर्चा यहां नहीं है या श्रुति के द्वारा प्रकाशित आत्मा की चर्चा है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वाला आत्मा की नहीं है तार्किक अपनी बुद्धि से कल्पना करते हैं वह आत्मा की तरह है या नहीं है थिप्ण, थिप्ण, दो तीन एक भी है स्वप्न माया, है। माया, माया, माया है। तो हो गया है स्वप्न माया स्वप्न दृश्य देहादि देहादिवत माया विरचित देहादिवत स्वप्न दृश्य माया स्वप्न दृश्य जो देहादि हैं, कल्पित होते हैं उसी प्रकार आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं हमने आत्मा माया विसर्जिता कहा था वहां कहा था तस्मात आकाश आकाशुत कहा था और उसी को हमने कहा आका आत्माया विसर्जिता आत्मा के माया ने फैलाया है कहा था अथवा माया भी माया विरचित बच्चा अथवा माया भी जादूगर के द्वारा विरचित होगा शरीर आदि बनाता है अपने आप एक शरीर और बनाएगा ऊपर को जाएगा धागा टांगेगा धागा में लटकता जाएगा सारा ऐसे दिखाता है कि हुआ कुछ नहीं है जादूगर भूमि में तो उसके माया से दिखाया उसने ऐसे हो जाता है माया से दिखाता है अगर वास्तव में माया देखना हो ना इंद्रजाल देखना हो पंचदीशी कार से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उन्होंने कहा सबसे बड़ी माया यही है, इंद्रजाल देखना हो जादू देखना हो यहीं बड़ी सबसे बड़ा जादू यही आया पदा गच्छति तथा तथा, गच्छत तथा गच्छति कहते हैं, <clears throat> माता पिता के प्रभूतना और हुआ जो एक था उसके वो चेतन बन दोनों जड़ है इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है के घूम रहा है ये इंद्रजाल मरम दूसरा इंद्रजाल क्या हो सकता है इससे बड़ा यही सबसे बड़ा इंद्रजाल है जादू सबसे बड़ा जादू यही देखो यदगर्भा स्थितम रेत है जो गर्भाष में पड़ा हुआ रेत बीरिया खाली चेतन बन के घूमता इतना नहीं क्या करता है हस्त मस्तक पदा नानाकुर नाना अंकुर नाना फूट जाते हैं उसमें हाथ निकला पैर निकला आख कान सब निकला है इसमें वो जड़ पदार्थ है जो जड़ है उसमें ऐसा निकला है ये ऐसे सारा रेतश्चे हस्तमस्तक पदा नानाकुरम नाना अंकुर नाना फूट जाते हैं उसमें जड़ पदार्थ और भी है उसमें पर्याय शिशुत्व यौवन जड़ा रूप अनेक रूप धारण कर लेता है वो जो माता के गर्भवास में पड़ा हुआ जो देता है वो पर्याय करके पहले शिशु बने बालक बनेगा फिर यौवन होगा फिर जरा शिशुत्व तो यौवन जरा रूपयी प्रथम अनेक रूप धारण कर लेता है वो तो जड़ पदार्थ है और इतना ही नहीं पश्चिम देखता है अति खाता है पश्चात श्रोति सुनता है वही तो माता के कुछ में पड़ा हुआ रेत बी पढ़ ऐसा हो जाता है पश्चति अक्ति सृति जिग्रति सूंघता भी है वही सोने वाला बन के बैठा हुआ है तथा गच्छत तथा गच्छति जाता है आता है ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो इसके बड़ा जादू क्या है सबसे बड़ा माया यही है अगर देखना चाहे बाहर जाने की जरूरत नहीं है पंचायत ने ऐसा कहा है दृष्टि चाहिए देखने की कला हो सबसे बड़ी जादू यही बड़ा जादू यही है टिप्पणी में कहा था आत्माया विसर्जित है ना नोन युष्म प्रकरण श्रुति सामया भावाद कथम ऐक्य आएक्या, ऐक्यम ऐक्यमत्यम तय आशंका यहां तो मारा तोम पदार्थ का निर्पण चल रहा है आत्मा का निर्पण चल रहा है युष्म प्रकरण है तुम पदार्थ का प्रकरण चल रहा है श्रुति साम्या श्रुति का सामने तो है नहीं यहां तो तत्पदार्थ की व्याख्या करती हो इसलिए प्रथम ऐक्यम तत्त्वम का ऐक्य कैसे होगा क्यों वहां ब्रह्म शब्द से लिया पहले और आगे जाकर के आत्मा शब्द लेते हैं आत्मा मैंने क्या है? तुम पदार्थ युष्मत शब्द है वो युष्म शब्द का व्याख्या है तो तो क्या होगा वहां कैसे होगा ऐक्य <coughs> कैसे हो सकता है तो यो इति आशंका है ये भूतों को आत्मा में नहीं बनाया है आत्मा की माया ने फैलाया है भूत को आत्मा की तरफ नहीं लेना यह कहा आगे तीन नंबर का पुरुष बुद्धि बुद्धि के आधार पर बोलना चाहते हैं हमने भी युक्ति दिया है वो भी युक्ति से आत्मा की सिद्धि करते हैं हमने सिद्धि किया किन्तु तो हमारे पीछे श्रुति प्रमाण है ये दिखाते हैं पुरुष बुद्धि बुद्धिजनों का प्रमाण इंद्रियम पुरुष के बुद्धि का प्रमाण क्या माने बुद्धि माने ज्ञान तो बुद्धि बुद्धिजनक जो बुद्धि माने ज्ञान जनक जो प्रमाण होगा इंद्रिया होगी मन की प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय मानते मन मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है मानते आत्मा इंद्रिया तदगम उसके द्वारा जानने वाला आत्मा की यहां चर्चा नहीं ये कहा अथवा पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाण अनात्मशास्त्र अथवा पुरुष बुद्धि को पुरुष ज्ञान को पैदा करने वाला ज्ञान पैदा करने वाला जो तो शा, अनात्मशास्त्र जितने हैं तार्कि आदि का शास्त्र अनात्मशास्त्र तदगम्य वह गम्य नहीं है अनात्मशास्त्र गम्य नहीं है इसके लिए तो वेदांत गम्य होगा ये कहना तात्पर्य कहा ठीक है अक्षराधम कथा रसाद इत्यादि कहा था ठीक है आदि शब्दे ना मनोमय विज्ञानमय आनंदमया गृह्यंते दो बोल दिया था अन्दर समय या प्राण में तो भाषा में बोल दिया आदि लगाया आगे वह आदि से क्या लेना है मनोवय विज्ञान वन एक पांच कोष आ जाएगा दो कोष का नाम तो भाष्यकार ने ले लिया आदि लगा दिया तो तीन और जोड़ लेना एक ठीक कहा था खड़गा देर यथा कोषा तथपेक्षा बहिर्भवन जैसे देखो तलवार आदि का जो कोष होते हैं तलवार की अपेक्षा से बाहर होते हैं तथ से लेना को, खड़ग की अपेक्षा बाहर होते हैं उसी प्रकार आत्मा के कोष है तलवार को छिपाता है वो बाहर से बाहर होता है कोश एक खड़गे यथा कोषा तथा बहिर्वन खड़गे का कोष देखा है मैंने तलवार आदि का कोष जो मान बोलते जिसको क्या देखा उस तलवार आदि के अपेक्षा से बहिर्व बाहर होते हैं देखा है तदवत यहाँ भी वैसा ही ये पंच कोशा ये दो पांच कोष इसी तरह से व्यवहार कोशा कोष शब्द से व्यवहार किया जा रहा कोशा है कोशाही वो कोषा कहा था भाष्यकार में कोष क्योंकि आत्मा को छिपाने वाले हैं जैसे तलवार का कोष तलवार को छिपाता है ठीक इसी प्रकार या आत्मा को छिपाने का काम कर रहे हैं इसे कोष शब्द से वास्तव में कोष नहीं है तत्र हे उसमे हेतु बताते हैं अंतिम अंतिम बाहर है, उत्तर उत्तर उत्तर सबसे पहले अन्नमय का है और वह पूर्व हो गया और उत्तर हो जाएगा प्राणमय फिर उसकी अपेक्षा मनोमय उत्तर होगा ज्यादा ज्यादा आनंदमय और उत्तर सबसे आगे आत्मा है उत्तर उत्तर से अर्थ ये किया है पूर्व पुर्व से अन्नम याद पहले पहले वहां वर्णन अन्नमयादि का है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इत्यादि वर्णन करते गए पूर्व पुर्व से अन्नमय यादे उत्तर उत्तर प्राणमयादि अपेक्षा है अन्नमय के लिए उत्तर बन जाएगा प्राणमय प्राणमय के लिए उत्तर मनोमय फिर विज्ञानमय इत्यादि अपेक्षा करके बहिर्भाव सब बहिर्भाव है प्राणमय की अपेक्षा अन्नमय बाहर है मनोमय की अपेक्षा प्राणमय बाहर है विज्ञानमय की अपेक्षा मनोमय बाहर है आनंदमय की अपेक्षा विज्ञानमय बाहर है और आत्मा की अपेक्षा आनंदमय बाहर है इसलिए अंतरतम आत्मा हो जाएगा सबसे भीतर हो जाएगा ब्रह्मा ब्रह्मा जो, ब्रह्मा करके सर्वांतर सबके सबसे भीतर हो जाएगा ब्रह्म सर्वांतर हो जाएगा सर्वांतरम प्रतिष्ठा भूतम सबका प्रतिष्ठा है उसी में आश्रित है सारे उसमें टिका हुआ आनंदमय और आनंदमय टिकने से वो उसमें चैतन्य भाषण लगा जो भी क्रियाशील हो गया उसमें टिका हुआ है विज्ञानमय उस विज्ञान में टीका हुआ मनोमय मनोमय टिका हुआ, हुआ। है प्राणमय प्राणमय टिका है अन्नमय ऐसा चलेगा ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठाभूतम अपेक्षा ब्रह्म जो सर्वांतर है सभी कोशों के अंतरतम है उसकी अपेक्षा करके आनंदमय से बहिर्भाविशेषा वो बाहर है यद्यपि बाहर की तरफ से जाते हैं तो भीतर दिखता आनंदमय पंच कोश में भीतर है सबसे भीतर है किंतु उस ब्रह्म सर्वांतर ब्रह्म की अपेक्षा बाहर है आनंद महिर्भाव अविशेषा भाव समान है इसलिए अभी अविशिष्टम पंचानम को सत्वर उसको भी कोश में लेना कोई आपत्ति नहीं है पांचों में तो धर्म सभी में अविशिष्ट समान है एक कहा अवशिष्टानी अक्षराणी व्याचिष बाकी जो बचे हैं उसको बताते हैं व्याख्या तहि तरीके या तो रसाद कोशा इत्यादि अर्थ हो गया अब व्याख्या था तैतरे के तैतरे में ऐसे व्याख्या की गई या कहा था अच्छा भाष्य में कहा था विस्पष्टम आख्या तैतरे के तैतरे का साखो परेशम कोशान आत्मा ए न आत्मा पंचा को साो अंतमेना इत्यादि शब्द से भाष्य में कहा था ठीक है उसमें आत्मा को जीव शब्द से क्यों कहा होगा यहाँ केशा आत्मा परो जीव जीव शब्द से क्यों कहा शब्द जीवशब्द प्रवृत्ति पाठ है है है पाठ तत्र तत्र शब्द शब्द तीवशब्द प्रवृत्ति जीवशब्द प्रवृत्ति व्युत्ती बदलाते हैं कथन करते हैं विशेष रूप से उत्पादन करते हैं सही कह सही सर्वेशम जीवन में तत्व जीव सभी कोशों का जीवन का निमित्त तो वही है पांचों कोशों का माने सत्ता स्फूर्ति के लिए वही आश्रय रहे इसलिए उसको जीव शब्द से कहा ठीक है विशिष्टम जीव शब्दार्थम आकांक्षा द्वारा व्यावृत जो विशिष्ट है जीव शब्द यहाँ सबको जीवन दे रहा है इसलिए जीव कहा पांचों कोषों को जीवन प्रदान करता है जीवन का निमित्त इसलिए जीव कहा है तो इसी का आकांक्षा द्वारा कौन है वो जीव कौन है प्रश्न हुआ परमात्मा है वही है जीव आएगा क्यों तो यह पूर्वम सत्यम ज्ञान ब्रह्म चैत्र पूर्व में सत्यम ज्ञान ब्रह्म करके जो प्रकृति कला था वही है जीव है जीव का तो वही है प्रकरण अभिचे अविच्छेदनाथम प्रकरण अनुसंधन तैतरे पर अनुसार एक प्रकरण ब्रह्मविद इस परम से लेकर के सबसे अंतरात्मा जो जीव दिखाया है एक ही प्रकरण है प्रकरण का विच्छेद नहीं है वहां वहां से एक ही प्रकरण है क्योंकि उपक्रम उपसार को लेकर के एक माने वेद के बाक्यों का निर्णय किया जाता है ये हैं प्रकरण अविच्छेदार्थम अविच्छेद प्रकरण का विच्छेद नहीं करना है परंश से शुरू हुआ है और यहाँ समाप्त हो रहा है आत्मा में आकर के समाप्त हो रहा है अविच्छेद के लिए प्रकरण प्रकरण ले लेते हैं कैसे प्रकरण देखा चाहते हैं यमाद इत्यादि स्वप्न मायादि आकाश आदि क्रमण कोषलक्षण संघाता इत्यादि कहा था आत्माया विसर्जिता जैसे आत्मा से ये पैदा हुआ करके वहां कहा ना प्रकरण का विच्छेद दूसरा प्रकरण आ गया ये आत्मा अविचेदी प्रकरण चल रहा है है के ठीक अविच्छेदार्थम यदि सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरण पृथक ये पूर्वादी की शंका होगी गई सत्यम ज्ञान ब्रह्म जो कहा वो अलग प्रकरण है ब्रह्म की चर्चा थी तो तो भिन्न में वो प्रकरण तो पंचकोष की चर्चा आ गई भूतों की चर्चा है ये ये भिन्न प्रकरण है ऐसी शंका हो सकती है पूर्व तथा च नद्वितीय ब्रह्म, ये ब्रह्म पर ब्रह्मबल अद्वितीय ब्रह्म पर है नहीं कुछ ब्रह्म के बारे में कहा कुछ भूत के बारे में कहा रहा आगे जीव को बोलेगा तीन तरह के प्रकरण है वो ब्रह्मी ऐसी पूर्ववादि की शंका हो सकती है आदि में लगाना कहते हैं प्रकरण अभिचेदनाथ इसके आदि में ये पंक्ति लगाना कह रहे हैं पूर्वादि की शंका को पहले रख देना तब तो लगेगा पंक्ति लग जाए कहा ठीक है उपक्रांत आत्म प्रकरण विभाग अभाव बोधनार्थम तथा प्रकरण पदम प्रकरण पद जो दिया है प्रकरण अभिचेदनार्थम जो कहा क्यों कहा उपक्रांत जो आत्म प्रकरण है सत्यम ज्ञान से आत्मा को लिया है वहां ब्रह्म शब्द को लिया था जो आरंभ किया था आत्म प्रकरण उस विभाग का अभाव का विभाग का अभाव का बोधन कराना है प्रकरण विभाग अभाग विभागा भाग भाग विभाग का अभाव प्रकरण विभाग नहीं है ये दिखाना है प्रकरण का विच्छेद नहीं है दिखाने के लिए इसके लिए तत्र इति प्रकरण पदम तत्र इत्यादि जो प्रकरण पद कहा पद है प्रकरण पद इसलिए कहा है प्रकरण अनुसंधत मने प्रकरण एक चिंता एक ही प्रकरण ऐसा आ है पैतृय परिषद में यह नहीं की पहले ब्रह्म प्रकरण हुआ फिर भूतों का प्रकरण आया फिर जीव प्रकरण ऐसा अलग नहीं समझना क्यों आत्मा माने भीतर जीव माने या अन्यन्तर आत्मा आत्मा आत्मा आराध के आगे आत्मा शब्द प्रयोग है पहले ब्रह्म शब्द प्रयोग हुआ था बीच में आकाश आदि पंचभूतों की चर्चा हो गई तो प्रकरण भिन्न भिन्न है ऐसी संघ कर सकता था एक ही प्रकरण है क्योंकि वेदांत के जो तात्पर्य निर्णय के लिए षडलिंग होते हैं उपक्रमो प्रसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय इस ये पूरे का पूरे का कहाँ अर्थ लेना है तात्पर्य कहाँ है उसके लिए या उपक्रम है ब्रह्म से और अंत में के करके आत्मा शब्द से बोला है उसी क्यों आत्मा और ब्रह्म एक करके आ चुके तस्मात वा ये तस्मात आप इस वाक्य में ऐक्य करके आए हुए हैं तस्मात वे तस्मात आत्मा तस्मात से ब्रह्म बोल लेना और ये तस्मात आत्मा ब्रह्म से अभिन्न इस आत्मा से आपका आसादी पैदा हो तो उपक्रम ब्रह्म से हुआ है उपसंगार आत्मा से हो रहा है बीच में ऐक्य दिखाया हुआ है एक ही प्रकार है सारा बीच में अलग प्रकरण नहीं आए। किसी है यही सिद्ध किया ठीक है प्रकृति से परस्य आत्मा न स्रोत फलित महा प्रकरण है वहा परमात्मा का वह आत्मा ही है वो या आत्मा से अभिन्न है कुछ में स्रोत माने श्रुति संबंधी प्रमाण दिखाया निष्पन्न किया हुआ तो कहा न तार्किक परिकल्पित आत्मगत तार्किकों द्वारा कल्पित अपने बुद्धि से कल्पना किए जाने वाला आत्मा के समान नहीं है इत्यादि से कहा था अच्छा देखो पंचकोश में अनुगत है आत्मा कैसे अनुगत है यहां दिखा रहे हैं मनुष्यो हम बोलता है आत्मा अनुगत अहम आत्मा है और मनुष्यो हम करके आत्मा को दिखा रहा है थूल शरीर अन्नमय कोश में मनुष्यो हम ऐसा अभिमान कर रहा है मैंने खाली अहम नहीं कर पा रहा है मनुष्य को लगाकर बोल रहा हूं बात इतनी विशेषण चढ़ाया हुआ है मनुष्य विशेषण बन गया मनुष्य हम ऐसा बोलता है ये अन्नवय कोष में अहम है आत्मा है तभी तो हम बोला और प्राणी हम कहता है मैं प्राण क्रिया करने वाला हूं तो मैं प्राणी हूं जड़ नहीं हूं मैं पत्थर नहीं हूं प्राणी हूं कहता है मानी प्राण क्रियावान हूं प्राणवय कोष को लेकर कहा उच्वास निश्वास करता हूं वहां हम लगाता है कभी कभी प्रमाता हम बोलता है माने मन को लेकर मनोवय कोष को लेकर बोलता है मैं मनोवृत्ति बनवाता हूं वृत्ति बनाता हूं घटपट को जानता हूं बाहर के विषय को जानता हूं वृत्ति बनाता हूं तो प्रमाता अहम बोलता है कभी कभी वहां आम सब में है और विज्ञानमय कोष में करता हम भोक्ता हम इत्यादि बोलेगा करता हम बोलेगा मैं करता हूँ कहता है और आनंदमय कोष में भोक्ता हम बोलेगा वह आनंद भूख है आनंद का भोक्ता बनता है वह भोक्ता हम बोलेगा तो पांचों कोषों में ये कहते हैं मनुष्यो हम प्राणी हम, अहम हम, कर्ता हम भोक्ता हम पंचा विशिष्टाराम एक स्वरूप अनुभव तो पांचों कोष भिन्न भिन्न है कभी मनुष्य रूप से दिख रहा है, कभी प्राणी रूप से दिख रहे हैं हाँ। कभी प्रमाता रूप में और कभी कर्ता रूप में कभी भोक्ता रूप में जो भी दिख रहे हैं किन्तु वह अनुगत एक ही है अहम अहम अहम अहम सब में अनुगत है बिट्टी से अनेक पात्र बनते हैं प्रत्येक में भेद होता है घट और शराब मैंने अलग अलग हो जाते हैं सकोरे अलग है पराई अलग है घाट अलग है सुराई अलग है इत्यादि अलग अलग हो जाते है किन्तु मिट्टी सब में अनुगत है यहाँ भी अहम सब में अनुगत है एक कहते हैं इसलिए पंचकोष में कुछ आत्मा की सत्ता से सत्ता स्फूर्ति पाए हुए हैं मनुष्यों हम प्राणियों प्रमाता कर्ता हम, हम भोक्ता पंचा विशिष्टान कोष तो विशिष्ट है भिन्न भिन्न कोष विचार करते आते एक दूसरे कोष में विचार है आ, किंतु यदि एकम एक हम, अनुगत हम, जो एक अनुगत स्वरूप है कौन अहम् अहम अहम अहम अहम अनुगत है प्रत्यक चैतन्य अहम कौन है प्रत्यक चैतन्य है तद ब्रह्म वह ब्रह्म है ये सिद्ध करना ये तैतृवाक्य में इति जीव पर तैत तात्पर्य ये जीव परमात्मा की एकता यही तात्पर्य ये कथन करके तैतियाबंदी कामिक श्रुते है जीव ब्रह्म की एकता में ही वृद्धार्मिक श्रुति की तात्पर्य उसका तात्पर्य उसी में है ये कहना चाहते हैं आगे कार्य काम बोलना चाहते हैं टिप्पणियां देखें छह और सात की टिप्पणी छे में कहा प्रतीयमानाम कोश तो भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत हो रहे हैं किन्तु अहम हम सब अनुगत है सभी कोषों में है प्रतीयमा ऐसा दिया है माने मैं हम प्राणी हम प्रमाता हम कर्ता हम भोक्ता हम पांच तरह से प्रतीत हो रहे हैं एक एक कोष में जो तो अहम सब में है अनुगत है एक प्रति विशिष्टाराम कोष विशिष्ट देहादिविशिष्ट चैतन्य चैतन्य भिन्ना देहादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्न हो रखे देहादि द्या, विशिष्ट और रखे चैतन्य से अभिन्न है अहम अहम सब में लग रहा है कहीं देह लगा हुआ है कहीं प्राण लगा हुआ है कहीं प्रमाता लगा हुआ है कही कर्ता लगा हुआ है, कहीं कही भोता लगा हुआ है अनुगतम माने विशेष से ये जो विशेषण है मनुष्य हमें मनुष्य विशेषण है प्राणी हमें प्राणी विशेषण है और प्रमाता हमें प्रमाता विशेष अहम विशेष है विशेष्य इनका विशेष अनुगत है अहम अहम अहम पांच में है ऐसा तो ये तैत्र उपनिषद का अर्थ होता है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने में घृुवल्ली का तात्पर्य दिखाकर अब दारणिक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पंचम जो ब्राह्मण होगा उसका भी तात्पर्य कई पर्याय में अधिद और अध्यात्म को एक दिखाया हुआ है वहां अध्यात्म और अधिदैव दोनों को एक एक ही कहा अया अयसा इत्यादि बोलते रहते हैं बार बार अंत में यह आएगा अयम ए बसा यह वही है मधु ब्राह्मण मधुकार था अमृत अमृत है मधु कई कैसे बताएंगे या मेरे भाष्य में तो पूरे देंगे नहीं कंतु टिप्पणी उन, उन एक का उदाहरण दे देंगे सभी पर्याय को समझना पृथ्वी जल तेज वायु आदित्य आदि सबका है वहां कई पर्याय अच्छा श्रुतेर भी तात्पर्य द्वयो दंत्र है कार्य है द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञान है परम ब्रह्म प्रकाशित चैवा चैवा यथा यथा परम ृथिव्यादशु ज्ञ प्रत्येक अध्याद में एक अध्यात्म और एक अध्यय दो लेकर के विचार किया है और अंत में जाके उस पर्याय के आता है अंतिम वाक्य यही आएगा आये बसा यही आता है या वही तो है माने जो अध्यात्म और भी है ऐसा दिखाने को मधु ज्ञान माने मधुविद्या मधु उपासना वो उपासना प्रकरण है वो मधु ज्ञान का अर्थ मधुविद्या मधुविद्या माने मधु उपासना द्वयोर द्वयो मधु ज्ञाने मधु विद्या कहा है में परम ब्रह्म प्रकाशितम ही प्रकाशित किया है दो दो करके कहा अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म दिखाया और अध्यात्म को अधिदेव रूप में घोषित किया में कहा तो और तो तो अध्यात्म, अध्यात्म को एक सिद्ध किया है कहा कहते हैं पृथ्वी मुद्रे चय यथाकाश प्रकाशित जैसे आकाश को भी वहां दो भाग किया हुआ है माने बाहर जो आकाश है भीतर जो आकाश है यह अध्यात्म है बाहर वाला अधिदैव है तो दो, दोनों एक ही है ऐसा सिद्ध किया है तो यहां भी उसी प्रकार से तो है, होना कहना चाहते है आत्मा को भी ऐसे कहना है ऐसा बोलना चाह रहे ठीक है देख रहे बहुत सू पर्याय मधु ब्राह्मण में कई पर्याय में कहा अय में बसा अय में बसा इत्यादि आता है कई पर्याय है बहुत सु अधिद अध्यात्म विभक्त अध्यात्म विभक्त भिन्न भिन्न है विभक्त हो अध्यात्म है। है दूसरे स्थान में यहाँ है अयवे वह अंतिम में आता है अयवे वह वह यही तो है जो अधिदैव है वह यही तो है ऐसा बताते अयवे वह यदि परम ब्रह्म प्रत्येक प्रकाशित पर ब्रह्म को प्रत्येक रूप से आत्मा रूप से प्रकाशित किया है प्रत्येक प्रयाग में अंतिम वाक्य ही आता है आय ऐसे बोलते हैं अंतिम में वो जो अधिदायब है वो यही तो है ऐसा बोलें अच्छा। मधु ब्राह्मणे नव की टिप्पणी ना <coughs> मधुब्रामणे ब्राह्मणे द्वितीय अध्याय से पंचमे ब्राह्मण वृद्धा द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण क्या कहा है एक दे देते हैं मैं एक पर देंगे वहां तो अनेक हैं बहुत पर्याय है यृथिवी सर्वेशा भूताधु पृथिव्य सर्वाणी भूतानी वधु या पृथिव्या तेजोमय अमृतमय पुषो यध्यात्म शारीर तेजोमय अमृतमय पुषो अयमे सो अय आत्मा इदम अमृतम इदं ब्रह्म इदं, इदं सर्विप एक पर बताया पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधुका पृथ्वी भी होने वाले प्राणी पृथ्वी में रहने वाले अभी जो वर्तमान में रह रहे हैं इनका कर्म का फल है ये पृथ्वी पूर्व में इन्होंने कर्म किया था जिसमें उस कर्म का तीन भाग होकर के आया है मनुष्य बनने वाला जो कर्म किया होगा मनुष्य शरीर प्राप्त करना और रहने का आश्रय मनुष्यों का कोई स्वर्गा मिलना नहीं आश्रय क्या मिलेगा पृथ्वी मिल है वो भी उसी का फल है कर्म का फल है आश्रय मिलना और खाद्य पदार्थ प्रारब्ध कर्म तीन भाग में फल देता है आश्रय भी बनेगा जैसे स्वर्गीय स्वर्ग मिल रहा है प्रार्भ तो तीन प्रकार से हो देगा मनुष्य शरीर प्राप्त होना और मनुष्य लायक रहने का स्थान मिलना पृथ्वी मिलना पड़ेगा जल मिले तो कहा मर जाएगा वो पानी में रह नहीं सकता अंतरिक्ष में रह नहीं सकता पृथ्वी सभी पृथ्वी में आश्रित जितने प्राणी हैं सबका यह मधु है सबके सब परिश्रम से बना हुआ है सबका प्रारंभ कर्म का समष्टि फल है पशु पक्षी मनुष्य जितने भी बने सबका फल फल है मधु है अमृत है, है। सबके प्रयास से बना हुआ बनी हुई पृथ्वी है सबका कर्म शामिल है यहां जितने यहां बैठे हुए हैं और ऐसे पृथ्वी सर्वाणी भूतान मोद गए और अश्चय जो है ना वो ष्टी के अर्थ ना चतुर्थी है इस पृथ्वी का सभी भूत मधु है माने पृथ्वी से उपकृत हो रहे पृथ्वी आश्रय दे रही सबको पृथ्वी को माने हम लोगों ने बनाया और हमें आश्रय दे रही पृथ्वी ये पृथ्वी का सारे भूत मधु है एक दूसरे से आश्रित उपकार उपकारी उपकार भाव दिखाया नहीं समझ रहा कि हम ही है ये पृथ्वी न हो तो हम कहा रहेंगे पृथ्वी आश्रय दे रही है और पृथ्वी को हमने बनाया अपने कर्मों से बनाया है जितने पृथ्वी में रहने वाले प्राणी हैं सबका कर्म का समष्टि समी पृथ्वी समष्टि कर्म है समष्टि है जिनका सारे अभी वर्तमान में जितने पृथ्वी में आश्रित हैं सभी कीड़े पकौड़े जितने भी है सबके है सबका पूर्व जन्म का परिश्रम का फल है और अभी यह सबको आश्रय दे रही है मान ये श्लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी खाली मनुष्य को नहीं सबको दे रही है इसलिए सर्वाणि भूतान मधु कहा तो एक दूसरे का उपकारी उपकारक भाव है ऐसा दिखाया दो तत्व दिखाया यही कहना चाहते हैं आगे इम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु कहा सभी प्राणियों का कर्म का फल स्वरूप है पृथ्वी यहाँ जितने पृथ्वी में रहने वाले अब वर्तमान में रह रहे हैं पूर्व में इनका जो प्रारब्ध समष्टि प्रारब्ध है उसका फल है जितने रहना था जो मनुष्य आदि माने पृथ्वी में रहने वाला शरीर जिनको प्राप्त करना था खाली मनुष्य ही नहीं मानी पशु पक्षी आदि भी होना था ऐसे कर्म भी थे तो उनका भी कर्म शामिल है जो यहां अभी आश्रित हो रहे हैं तो अश्य पृथ्वी में वहां अशिया हो जाएगा षष्टम तब चतुर्थी है वो है। इस पृथ्वी का सर्वाणी भूतान मधु असारे पृथ्वी का उपकारक बने हुए है ये ये पृथ्वी का उपकारक सारे भूत है पृथ्वी की पृथ्वी इनका उपकार कर रही है और इन्होंने पहले पृथ्वी को उपकार किया बनाया पृथ्वी अभी आश्रय दे रही है एक दूसरा पदु है अमृत मान अमृत है ऐसा कहा है और यश्चाय पृथ्व्या तेजोमय अमृतमय पुरुष और ये यहाँ जो एक पुरुष है एक अमृतमय पुरुष है पृथ्वी में पुरुष है, है। यश अध्यात्म जो अध्यात्म जो यशायध्याम सारी र और जो पृथ्वी में पुरुष है और ये अध्यात्म शारीर के भीतर जो पुरुष है इक, और एक ही तो दोनों एक है पृथ्वी में है और ये शरीर के भीतर है? या जो है दोनों यह अध्यात्म हो गया पृथ्वी वाला अधिदेव हो रहा यश्चा पृथ्वी तेजोमय अमृतमय पुरुष जो पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है यश चाहम अध्यात्म जो अध्यात्म है शरीर के भीतर है यहाँ आत्मा सब शरीर आत्मा शरीर है भाव अध्यात्म शरीर में है शरीर के भीतर इस अध्यात्म का सारी रहो सारी पुरुष है ये भी तेजोमय अमृत एक ही रूप है दोनों का वो भी तेजोमय अमृतमय है और ये भी तेजोमय अमृतमय है पुरुष हो अयमे वसा यही है वह जो पृथ्वी पर रहने वाला यही है जो अध्यात्म वाला है यही है दोनों पुरुष का आत्मा को एक किया है यो अयम आत्मा जो यह आत्मा है कौन है वो यही है, आत्मा है ये इधाम अमृतम यही आत्मा ही अमृत है यही अमर है इधम ब्रह्म यही ब्रह्म है ऐसा कहा इधाम सर्वम यही सब कुछ है सारे के सारे यही है रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं वो रज्जु ही है यही सब कुछ है कल्पना काल में जो भी दिख रहा है यही है सब वो नहीं है यही है इतने इस, इस प्रकार से आगे जल का है तेज का है वायु का है आदित्य है बहुत सारे पर्याय आते है। तो इस पर्याव में अध्यात्म और को एक ही सिद्ध किया है अभेद सिद्ध किया है इत्यादि। <coughs> तो इससे भी सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा में भेद सिद्ध नहीं होता मधुब्राह्मणी पढ़ेंगे ठीक से तब भी पता लग जाएगा जैसे परिषद का ब्रह्मबल्ली में सिद्ध किया है उसी प्रकार वृद्धार्ण के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण मधुब्राह्मण में कई पर्याव में कहा एक पर्याय ने खाली पृथ्वी के लिए नहीं कई कहा कई पर्याय ऐसा बताया होगा है, कहा अच्छा ठीक है अब मधु ब्राह्मण बहुशु पर्याय अध्याम विभक्तर स्थान अध्यात्म और विभक्त स्थान बाहर भीतर है अध्यात्म इधर है और अधिदैव बाहर है होने पर भी ऐसा कह दिया अधिदैव जो है वो पृथ्वी में जो है वो यही तो है अध्यात्म वाला है ऐसा करके एक ही दिखाए दोनों पुरुष परम प्रमुख प्रत्येक प्रकाशन परम प्रमुख प्रत्येक रूप से आत्म रूप से प्रकाशित किया है श्रुति ने कहा है ऐसा इत्यादि अतो इसलिए अतो हाँ। माने मतलब दश की टिप्पणी कहा एक ऐसे से तो फुटा विधाना एक ही का पष्ट कथन है वह एक ही के लिए कहा बाहर भीतर एक ही है एक ही है एक ही आत्मा का पष्ट कथन है कहा वृद्धा द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण मधुब्राह्मण रह सका अतो इसलिए अश्विन वृत्तावरण के अश्विन का वहां ले ये ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में ही तात्पर्य है अश्विन ब्रह्मत्म के जो तात्पर्य हम वो अश्विन को ब्रह्मत्माइक्य सप्तमी को वहां जोड़ देना इस जीवात्म परमात्मा की एकता में ही तात्पर्य जैसे तैतिक का भ्रगुबल्ली का है ब्रह्मविद से लेकर के आत्मसौदे में आ गया दोनों एक है सिद्ध किया इसी प्रकार जो भी ऐसे सिद्ध करता है परमात्मा के भेद सिद्ध करता है हमने युक्ति से बताया था आकाश का दृष्टान गौर बादचार्य ऐसा बोलना चाहते हैं खुशी को वहां भी सिद्ध किया सिद्धि में तुम्हारा बात तत्व दृष्टान्त महा उसमें दृष्टान्त देना चाहते हैं वहां कैसे कहा होगा कहा द्वितीय ने क्या कहा होगा दे रहे हैं दृष्टान पृथ्वी चाहिए प्रकाशित कहा जो वहां आकाश है बाहर आकाश पृथ्वी में आकाश और पेट में उधर में आकाश एक ही आकाश है और एक ही आत्मा है कहा आकाश स्तलिंगात सूत्र ना आकाश शब्द आत्मा है आकाश शब्द जगह जगह पर आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है उसका लिंग ज्ञापन मिलता है हमेशा नहीं आकाश में प्रयोग होगा हमेशा ज्यादातर कभी कभी आकाश शब्द कर आत्मा ब्रह्म होता है आकाश अस्तलिंगा ब्रह्म है उसके ज्ञापन मिलते सभी जगह में आकाश में ब्रह्म नहीं है माने वहां देख करके जो प्रकरण क्या चल रहा है उसको देखते हुए अगर ब्रह्म प्रकरण में आकाश शब्द आएगा तो ब्रह्म है ऐसा मानू ठीक है ना केवल अब ऐक्य के, क्या है कईवलम है केवलम पाठ है कैवलम है या लिखा हुआ है न केवल ऐक्य तैत्तिर तात्म केवल जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य में एकता में तैतर श्रुति का ही तात्पर्य नहीं है कि वृतान श्रुति का भी उसी में तात्पर्य है एक अनु जाते हैं किंचक्रवासी में कहा कि अतिदम अध्यात्म च तेजोमय अमृतमय पुरुष प्रतिव्यादि अंतर्गत ये विज्ञाता परम ब्रह्म प्रकाशित जब तक द्वैत का नाश नहीं होता है तब तक पर ब्रह्म को प्रकाशित करते रहे ये दोनों एक ही है ये दोनों एक ही है कई पर्याय में कहा हुआ आद द्वैत क्षय तक चलते रहे द्वैत जब तक सर्वांग रूप से नाश नहीं होगा तब तक वह पर्याय चलाते रहे गिर बोलती अध्यात्म अध्यात्मयो भी अमृतमय अमृतमय पुरुष है दोनों ने एक ही शब्द कहा है अध्यात्म प्रत्येक पर्याय में ये शब्द आता है तेजो भाई अमृतमय पुरुष तेजोमय अमृतमय पुरुष अध्यात्म अधिद ऐसे दिखाते हैं अमृतमय पृथ्वी आदि अंतर को तो विज्ञात जो पृथ्वी आदि के भीतर में रह करके जो अंतरयामी ब्राह्मण में पड़ा होगा वृद्धावर में जो पृथ्वी में रहता है पृथ्वी जिसको नहीं जानती पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी जिसको नहीं जानती और वो पृथ्वी को जानता है ये सदै आत्मा अंतरियामी अमृत ऐसा कहा होगा ये तेरे आत्मा वो है हर पदार्थ के भीतर छिपा हुआ है वो पदार्थ को वो जानता है और पदार्थ उसको नहीं जानता है ये अमृत आत्मा तेरा वो है ऐसा आया है अच्छा <coughs> तो कहते तेज मैं अमृत पृथ्वी आदि अंतर्गत पृथ्वी आदि वहां कई पर्याय में कहा है पृथ्वी जल वायु तेज इत्यादि आकाश कई पर्याय और चंद्र है सूर्य है कई पर्याय में कहा है वहां तो पृथ्वी आदि अंतर्गत जो विज्ञाता है उसको जानने वाला पृथ्वी आदि जिसमें वो बैठा है वो तो उसको नहीं जानते किंतु वो जानता है उसको इत्यादि विज्ञाता परयमा वो परमात्मा ही है जब पृथ्वी व्यादी के भीतर बैठकर बैठ सब को जान रहा है पृथ्वी व्यादी को जानता है वो परमात्मा ही है ये शरीर के भीतर जानने वाला परमात्मा ही बैठे वाला परमात्मा ये सिद्ध करते हैं परेवा ब्रह्म सर्व ये सबके सब परमात्मा ब्रह्म ही है सब इत्यादि दो द्वैत क्षया जब तक द्वैत संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता क्षय नहीं होता तब तक बोलती रही श्रुति वहां श्रुति थकी नहीं वहां कई पर्याय बोला, जब परोता को पक्का हो गया कि अब द्वैत आई नहीं तब तो श्रुति चुप हो जाती है आदवैत क्षया द्वैत क्षय पर्यंत द्वैत तब तक बोलती रही है वहां श्रुति मधुब्राहम ब्रह्म प्रकाशित परम ब्रह्म का प्रकाशित हुआ है वहां एक आ टिप्पणी दो है कि एक है टिप्पणी आद्वितयात एक नंबर लिखना भूल गए भाष्य में आदवित क्षयात यहाँ टिप्पणी भाष्य में द्वैत कालीनवाद ब्रह्मोपदेश तदाने द्वोर्दी द्व द्वैतउतिर अविरुद्धा सा अनुवाद रूपा न पुनः प्रतिपादिका की भाव कहते देखो द्वैत कालीनवाद ये जो तो ब्रह्म को उपदेश किया कब किस काल में द्वैत काल में किया जा रहा है द्वैत अवस्था द्वैतकालीन ब्रह्मोपदेशन द्वैत कालीन मनुष्य तदाइन उस समय में द्वैत दोय दोईत का कथन करने में कोई आपत्ति नहीं क्यों द्वैत काल में चर्चा हो रही है कहा कोई आपत्ति नहीं है अविरुद्ध है किन्तु फिर भी वो द्वयोद्व वास्तविक ने अनुवाद है जो कहा अनुवाद रूपा है वो प्रत्यक्षाधिक प्रमाण से जो सिद्ध है अध्यात्म दैव उसको अनुवाद करके बोला है तो उसमें तात्पर्य नहीं समझ रहा अद्वैत में तात्पर्य है। दोग दोग में कहा था। है। सूत्र में कोई पकड़ने लग जाए दो दो कहा तो है? ऐसा नहीं। तो अनुवाद दुस, तो प्रतिपादी का, प्रतिपादी, का प्रतिपादन का तात्पर्य नहीं समझ रहा मधुविद्या में दो कथन कर दिया तो द्वैत कह दिया ऐसा नहीं समझ रहा द्वैत के प्रतिपाद में तात्पर्य अनुवाद रूपा है द्वैत प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध था तो उसका अनुवाद किया है मान ये अद्वैत ज्ञान की पूर्वकालीन बात है उपदेश कब होना है द्वैत अवस्था में है तो उस अवस्था में अनुवाद करके कहा बाधा प्राग अवस्थित अवस्थितम अध्यारोप कालीन में ये जो द्वैत कब है बाध होने से पहले व्यवस्थित है सर्व व्यवस्थित रहता कब तक जब तक उसका बाध नहीं होता का भी जब तक बाद में रहते जीवित है बाधा प्राग अवस्थितम बाद से पहले जो व्यवस्थित है अध्यारोप काल, काल में अध्यारोप काल में द्वैत सर्प जो दिखता है वो आरोप काल में ही है बाद से पहले जीवित है वो बाद अवस्था में नहीं रहेगा देखता हूँ उसी को दो शब्द से अनुवाद किया है वृद्धावधि जो दो, दो का लिया इसी है न तो मोक्ष काल रहा कि मोक्ष काल में दो में आया दो दो की चर्चा की ये पृथ्वी अशे टिप्पणी फिर क्या है तो कहा कि तीदय उसमें प्रतिपादन करना इष्ट क्या है फिर उस मधुविद्या में प्रतिपादन करना इष्ट क्या है यह प्रश्न आया परम ब्रह्म प्रकाशितम कहा उपाश्य जो परम ब्रह्म है उसके प्रकाशित किया है वहां अद्वैत प्रकाशित किया है वो मधुविद्या दो दो की कर्चा अध्यात्म दो हैं ऐसा नहीं समझना परम ब्रह्म प्रकाशित हुआ है अद्वैत प्रकाशित हुआ है यह समझना प्रतिपादितम इत्य इत्यादि कहा इत्या कहा प्रकाशित हुआ कहते हैं ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम अमृतत्व जिसका नाम ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या नाम है उसका अच्छा मधु मधु का अर्थ अमृतम मधु शब्द आया मधु मधु विद्या में कहा है उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं मधु विद्या है मधु मानी अमृत अजर अमर तत्व को बताया वहां मधु शब्द से क्या कहा अजर अमर तत्व को बताया अमृतत्व अमृतम माने अमृत अमृतत्व मोदन हेतुत्व क्योंकि उसको मोदन का कारण है आनंद का कारण हर से धातु है मोदन का हेतु बनता है वो वो मिल गया तो सब कुछ मिलना मिल गया कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा ज्ञानियों के लिए मोदन का कारण है वो कौन मधु विद्या अच्छा एक ही है ये दोनों तो अध्यात्म अध्यात्म एक है नाचने लग जाएंगे मोदन का हेतु है इसलिए उसको ए, मधु कहा मोदन हेतुत्वाद मधु मोदन का कारण बना है आनंद का कारण हर्ष का विषय बना हुआ ऐक्य दिखा रही है श्रुति इसलिए उसको मधु कहा वैसे भी आप ये जो शायद चाड़ते हैं मधु बोलते हैं आपको आनंद मिलता है उसमें बड़ा आनंद मिलता है नहीं मिलता सुख मिलता है ये मधु जब ऐसा है तो वो वो मधु तो अलग ही मधु है अमृत मधु का अमृतम मान अमृतत्व है मोदन हेतुत्वाद विज्ञान देश में हेतु रूप से जो जाना जाता है जिस विद्या में मधु जाना जाता है इसलिए उसको कहा मधुज्ञानम कहा मधु विज्ञानित जिसमें मधु जाना जाता है अमृतत्व तो जाना जाता है कहा उस मधु विद्या में उसको मधुज्ञान कहा मधुज्ञान ज्ञान शब्द का व्युपत्ति दिखा रहे मधु मधुज्ञान का मधु विद्या का व्युपत्ति दिखा माने मधु माने मधु ब्राह्मणम तस्वीर लेते मधु ब्राह्मण ये कहा दो दो का एक एक बताया है कि भाई कैसे ज, कैसे बताए कि एक कोई दृष्टान्त तो दो ना तब तो कहा पृथ्व्याम उधरे चाहुमान प्रकाश दो तो, लोके तर्व तर्व जैसे अनुमान करने वाले बोलते भीतर उधराकाश है और तो बाहर आकाश है एक ही मानते दो रानते हैं आकाश एक ही मानते हैं उसी प्रकार वहां भी एक ही माना है अध्यात्मा को एक माना है इत्याधिकार समय हो गया है टीका फिर तर्व Om Patrang Saradehi Sri Namahaya Patan Tashe Man Sarve Chitrah Stirehi Ambeish Tushtavah Sasthavah Deśe Kadai Padam Yadaharayu O Pisahu Pisahu